आगे की स्टोरी बताते हुए दुर्गा थोड़ा थोड़ा नर्वस भी होता जा रहा था उसने आगे की बात बताते हुए कहा जब हम लोग अंदर पहुंचे तो हमने वहां बेड पर काफी सारा खून फैला हुआ देखा केशव पंडित और उसकी पत्नी खून से सने हुए बेड पर पड़े थे किरण पंडित की कलाई कटी हुई थी जबकि केशव उसके ठीक बगल में लेटा हुआ था लेकिन उसके शरीर पर घाव का एक भी निशान नहीं था उसके एक हाथ में फल काटने वाला चाकू पड़ा हुआ था पहली बार देखने में तो यही लग रहा था कि केशव ने अपनी पत्नी का मर्डर किया है दुर्गा ने फिर कुछ पल तक अपनी वाणी को विराम देते हुए कहा वो सीन बहुत भयावह था, बहुत डर लग रहा था हमने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और अपने सीनियर्स को फोन करके उनको भी इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया विक्टिम का भाई राघव तो मानव बेहोश हो जाएगा वो डरा सहमासा भागता हुआ अपनी बहन को झकझोरने लगा लेकिन तब तक उसकी बॉडी से काफी खून बह चुका था और उसकी मौत हो चुकी थी यहां तक कि हमने तो केशव पंडित को भी नींद से जगाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया तब हमें ये लगा कि केशव पंडित ने पहले अपनी पत्नी की कलाई काटकर उसका मर्डर किया फिर जहर खाकर खुद को भी मारने की कोशिश की है यानि कि ये मर्डर और सुसाइड दोनों का केस है फिर हमने एम्बुलेंस के पहुंचने का इंतजार किए बगैर केशव को पुलिस कार में बैठाया और सीधे उसे हॉस्पिटल लेकर भागे फिर दुर्गा ने अपनी भॉएं टेडी करते हुए आगे कहा उस टाइम हम लोग इतना घबरा गए थे कि हम बस किसी भी तरह से केशव की जान बचाना चाहते थे इसी जल्दबाजी में हमने क्राइम सीन से ठीक से एविडेंस भी कलेक्ट नहीं किया इस वजह से बाद में हमें इन्वेस्टिगेशन करने में भी काफी प्रॉब्लम हुई इस बात पर नैना बिना बीच में बोले नहीं रह सकी उसने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा आप लोग भला इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर सकते आप लोगों की ही लापरवाही की वजह से केशव बार बार खुद को बेकसूर साबित करने में लगा हुआ है अनुष्का ने भी ड्राइवर दुर्गा की तरफ देखते हुए कहा हाँ अगर क्राइम सीन पर तुरंत एविडेंस ध्यान से कलेक्ट किया गया होता तो आज हमारे हाथ में काफी कुछ होता अगर हमारे पास फोन कॉल या व्हाट्सएप मैसेज ही होता तो भी कुछ मदद मिल जाती राघव और केशव पंडित का कॉल और मैसेज डिटेल है आप लोगों के पास कोई डाटा बचा हुआ है या नहीं राघव का मोबाइल फोन शायद पुलिस के पास ही जमा है उसमें जरूर कुछ ना कुछ होगा ड्राइवर दुर्गा ने जवाब दिया एक मिनट मैं किसी को भेजता हूं उधर डिप्टी ब्यूरो चीफ मुकेश साहब ने तुरंत ही अपना फोन बाहर निकालते हुए कहा वाह एक और राघव विक्रांत मनीमन मनी मन बुदा बुद दरअसल यहाँ पर विक्टिम किरण पंडित के छोटे भाई का नाम राघव पंडित है उधर मुंबई डीएनए नगर ब्रांच में भी विक्रांत के साथ राघव राघव काम करता था। यहां नाम आने से आज विक्रांत को फिर से डीएनए नगर ब्रांच की याद आ गई थी अच्छा तो आप लोगों को घटनास्थल से विक्रम का मोबाइल फोन मिला था या नहीं नैना ने ड्राइवर दुर्गा से सवाल किया हाँ मिला था किरण पंडित का मोबाइल फोन उसके बेड से ही मिला था और उसके पति केशव का भी मोबाइल फोन उधर बेड पर ही था दुर्गा ने जवाब दिया हम लोगों ने किरण और केशव के मोबाइल फोन को चेक भी किया था उन दोनों के फोन से राघव के नंबर पर कॉल किया गया था और केशव के फोन से राघव के फोन में जिस कटे हुए हाथ की फोटो भेजी गई थी वो हाथ किरण का ही था हम लोगों ने ये भी वेरीफाई किया था वाओ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि पुलिस शुरू से ही केशव को ही खूनी क्यों मान रही है। हर्षित ने बीच में ही बोलते हुए कहा नहीं ऐसा नहीं है तुम केशव का दिमाग समझने की कोशिश करो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो अनुष्का ने हर्षित को समझाते हुए कहा अगर केशव पंडित मरना ही चाहता था तो फिर अब वो अपना गुना कबूल करने से पीछे क्यों भागता अगर उसे अपनी जिंदगी से प्यार ना होता तो फिर वो खुद को जेल से बाहर लाने की इतनी कोशिश भला क्यों करता हम्म सही बात नैना ने जवाब दिया और दूसरी चीज अगर वो मरना ही चाहता था तो फिर वो अपना भी हाथ काट सकता था नींद की गोली खाकर सुसाइड करना ज्यादा कारगर है या अपनी कलाई काटकर जान देना तुम खुद सोचो ड्राइवर दुर्गा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन बातों का क्या जवाब दे ऐसे में उन्होंने नॉर्मली अपनी बात जारी रखते हुए कहा hm. फिर जब हम लोगों को ये कंफर्म हो गया कि दोनों फोन पर सिर्फ केशव और उसकी पत्नी का ही फिंगरप्रिंट मौजूद है तब हम केशव को अपने डिपार्टमेंटल डॉक्टर के पास ले गए डॉक्टर ने हमें बताया कि केशव को बॉडी में स्लीपिंग पिल्स का इतना ज्यादा डोज नहीं था की उसकी जान जा सके उतने डोज ऐसी वो कुछ देर तक बेहोश रह सकता है अनुष्का ने अपना सिर हिलाते हुए कहा इसका मतलब ये इसका मतलब यह है केशव पंडित मरना नहीं चाहता था या फिर कोई ऐसा है जो कि उसे कहास्ट उस को भी बुलाया गया था और उन्हें केशव पंडित से मिलवाया गया था इस टाइम भले ही केशव पंडित अपनी पत्नी की मौत की खबर से बेहद दुखी था लेकिन दिमागी तौर पर वो बिल्कुल स्वस्थ था उसे कोई परेशानी नहीं थी वाह अब तो यह केस काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है विक्रांत ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा मुझे तो यह पूरा केस ही किसी मिस्ट्री से कम नहीं लग रहा सबसे पहले तो केशव पंडित जी से मिलना पड़ेगा राइटर साहब से मिलने के बाद ही कहानी को समझ में आएगी ठीक इसी समय डिप्टी ब्यूरो चीफ मिस्टर मुकेश त्रिवेदी जी का फोन बज उठा फोन उठाकर उन्होंने जैसे ही बात करना शुरू किया उनके चेहरे का रंग उड़ गया कुछ देर तक चेहरे पर अजीब भाव लाते हुए बात करने के बाद उन्होंने फोन रखते हुए कहा क्राइम डिपार्टमेंट से फोन आया था वो जो फ्लैट वाला केस था ना वो मर्डर केस है उठे उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था केशव पंडित को जयपुर के जिला कारागार में रखा गया था जिस तरह से इस शहर का इतिहास काफी पुराना है ठीक उसी तरह से ये जिला कारागार भी काफी पुराना था कारागार की बाहरी दीवारों के प्लास्टर बीच बीच में उखड़े हुए थे और जर्जर दीवारों पर छोटे छोटे पेड़ भी उगे हुए थे जो कि इसकी बदहाली और अनदेखी का भरपूर सबूत दे रहा था वैसे भी कारागार के भीतर ना तो कोई ज्यादा कैदी रहते थे और ना ही ज्यादा पुलिस वालों की यहाँ पर ड्यूटी रहती है समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सरकार का ध्यान इस कारागार के मरम्मत की तरफ क्यों नहीं जा रहा था खैर जब विक्रांत और उसकी टीम यहाँ पहुंची तब तक अंधेरा हो चुका था कारागार के स्टाफ को पहले से ही पता था कि मुंबई से सेंट्रल सीआईडी की टीम यहां आ रही है ऐसे में उन लोगों के स्वागत के लिए सीमित संसाधनों के बावजूद भरपूर तैयारी की गई थी अंदर के इंटेरोगेशन रूम में जहां पर टीम की मुलाकात केशव पंडित से कराई जानी थी उस जगह की भी साफ सफाई की गई थी कमरे में टेबल लगाकर उसके एक तरफ चार कुर्सियां और दूसरी तरफ एक कुर्सी लगाई गई थी यही पर विक्रांत और उसकी टीम की केशव के साथ मीटिंग होने वाली थी हालांकि इंटेरोगेशन रूम ज्यादा बड़ा नहीं था ऐसे में वहाँ पर सिर्फ चार ऑफिसर्स के ही बैठने का इंतजाम किया गया था केशव से बात करने के लिए अंदर सिर्फ विक्रांत अनुष्का नैना और डिप्टी ब्यूरो चीफ मुकेश त्रिवेदी साहब भी गए हुए थे बाकी के सभी लोग बाहर ही उनका वेट कर रहे थे अरे विक्रांत जी आगे आप कैसे है आप विक्रांत को इंटेरोगेशन रूम में देखते केशव ने बेहद खुश होते हुए कहा अब आप आ गए अब सब ठीक हो जाएगा मैं भी अब बहुत जल्दी जेल से बाहर निकल जाऊंगा केशव ने बेहद खुश होते हुए कहा फिर उसने अपना सिर ऊपर करते हुए कहा किरण देखो अब विक्रांत जी आ गए अब वो सब कुछ ठीक कर देंगे तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी अब अब विक्रांत जी तुम्हारे असले खातिल को ढूंढ निकालेंगे विक्रांत अपनी ये तारीफ सुनकर मन ही मन खुश हो जा रहा था उसे तनिक भी उम्मीद नहीं थी कि मुंबई से इतनी दूर भी लोग उसे जाने लगे है केशव पंडित ने फिर विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा मैं आपका नाम पिछले एक साल से बहुत सुन रहा हूँ मैं आपका नाम पिछले एक साल से बहुत सुन रहा हूँ हेडलेस फीमेल वाले केस से पहले से ही मैं आपके बारे में पढ़ता रहता था बहुत दिन से मेरी नजर आपके ऊपर टिकी हुई है मुझे तो लगता है कि पूरे क्राइम डिपार्टमेंट में आपसे ज्यादा टैलेंटेड और कोई ऑफिसर नहीं है विक्रांत से मिलने के बाद केशव काफी एक्साइटेड नजर आ रहा था वो अपनी भावनाओं पर काबू ही नहीं कर पा रहा था ऐसा पागलपन तो कोई अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से मिलने के बाद भी नहीं दिखाता है